धिपाद के तैतालीसवें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितरका महर्षि पतंजलि ने संप्रज्ञात समाधि के चार भेद बताए उन चार भेदों में पहला भेद है सवितर का समापत्ति जो बयालीसवें सूत्र में स्पष्ट किया है इस तैतालीसवें सूत्र में, में निर्वितर का समापत्ति को लेकर के बात कही है। पहली समाधि है सवितर का समापत्ति दूसरी समाधि है निर्वितर का समापत्ति जिसमें अर्थमात्र निर्भाषा केवल अर्थ पदार्थ मात्र प्रकट हो रहा होता है उस पदार्थ उस वस्तु का जो नाम है और उसका जो ज्ञान है ये दोनों दब जाते हैं अर्थात अर्थ मुख्य रहता है नाम और उसका ज्ञान ये गौण हो जाते हैं ऐसी समाधि को ऐसी समापत्ति को निर्वितर समापत्ति कहते हैं इस सूत्र की व्याख्या करते हुए वे, महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है स्मृति परिशुद्धों का अभिप्राय क्या है और जब अर्थ मात्र प्रकट होता है समाधि में उस अर्थ का उस पदार्थ का योगाभ्यासी जो दर्शन करता है साक्षात्कार करता है वह पदार्थ एकाई के रूप में एकत्व के रूप में होता है इस एकत्व को एकाई को समझ, समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने लौकिक उदाहरण दिया है गवादिर घटादिर वो लो जैसे लोक में जिन जिन पदार्थों को हम देखते हैं चाहे वो गाय आदि पशुओं को चाहे घड़ा वस्त्र आदि और पदार्थों को किसी भी रूप में जिस किसी भी वस्तु को हम इन इंद्रियों से अनुभव करते हैं वे पदार्थ एकाई के रूप में एकत्व के रूप में प्रकट हो रहे हैं वो एकाई के रूप में एकत्व के रूप में ही प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं ये जो इकाई है एकत्व है इस एकाई को समझने का प्रयत्न करना है जिसको हम एक कहते हैं एक जो हमें दृष्टिगोचर हो रहा है एक के रूप में वो जो एक है जिसमें एकत्व है एक संख्या है जिस पदार्थ को हम एक कह रहे हैं एक वस्तु एक पदार्थ एक चीज जो एक कह रहे हैं उस एक पदार्थ के साथ में एक संख्या है उसमें एकत्व है एक पना है और जो एकत्व है इस एकत्व को लेकर के बात कही जा रही है जिसमें एकत्व आया है वो क्या चीज है महर्षि वेदव्यास कहते हैं सच संस्थान विशेष सच संस्थान विशेष वो एक संस्थान विशेष है अर्थात अनेक समूहों का एक ही भूत है एक संगठित रूप है अनेक अवयव पार्ट्स अनेक अलग अलग अवयवों को एकत्रित करके एक ही भूत करके एक संगठित रूप बनाया गया है परमपिता परमेश्वर ने अलग अलग अवयवों को एकत्रित करके एक संगठित रूप बनाकर एक के रूप में एक वस्तु के रूप में हमारे समक्ष रखा है जिसको हम एकाई कहते हैं एक एक कहते हैं जिसमें एक पना है और वो है संस्थान विशेषा एक संगठित रूप है और ये जो संगठित रूप है जो एकाई जिसको हम कह रहे हैं ये क्या है ये एकत्व क्या चीज है एकत्व एक धर्म है इसलिए कहते हैं भूत समानो धर्मः महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये जो एकाई है एक है एकत्व है ये भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म का अभिप्राय है सूक्ष्म पंच तन पांच तन गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा। और शब्द तन्मात्रा ये पांच तन्मात्राएं जिनको सूक्ष्म भूत कहते हैं इन्हीं को महर्षि वेदव्यास ने भूत सूक्ष्म कहा है अर्थात सूक्ष्म भूतों का समानो धर्म एक समान धर्म है ये जो इकाई है एकत्व है जिसमें एक पना है ये जो एकत्व है यह एकत्व रूपी धर्म समस्त सूक्ष्म भूतों का धर्म है एक अवयव का नहीं है सभी अवयवों का धर्म है वो एकत्व यानी सभी अवयवों को जिन अवयवों को मिला करके हमने जिसको एक कहा है वो एक वो एक पना वो एकत्व किसका इन सभी सूक्ष्म भूतों का धर्म है ऐसा नहीं है कुछ अवयवों का धर्म है और कुछ अवयवों का धर्म नहीं है सभी अवयवों का वो धर्म है एकत्व तो। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं सच संस्थान विशेष भूत सूक्ष्म समानो धर्म भूत सूक्ष्माम समानो धर्म आत्मभूतः फलेन व्यक्तेन अनुमितः कहते हैं आत्मभूतः ये उन समस्त अवयों का प्रकट स्वरूप है आत्मभूत का मतलब है यहां उन अवयों का ये स्वरूप है कैसा स्वरूप प्रकट स्वरूपे जो दिखाई दे रहा है इंद्रियों से दृष्टिगोचर हो रहा है उन समस्त अवयों का वह स्वरूप है या आत्म शब्द स्वरूप को कहता है आत्मभूत उन समस्त अवयों का ये प्रकट स्वरूप है फलेन विक्तेन व्यक्ते न ये प्रकट रूपी फल से एकत्व रूपी प्रकट फल से यह अनुमिता हा, जाना जाता है व्यक्त का मतलब प्रकट व्यक्त का मतलब प्रकट और फलेन का अभिप्राय है अवयों का फल एकत्व रूपी फल अवयों का एकत्व रूपी फल से यह प्रकट होता है जाना जाता है हम सबके द्वारा अर्थात अवयवों का फल अवयवी है एकाई है एकत्व है जैसे मिट्टी का फल क्या है घड़ा है जो फल है वो कार्य रूप में है और जो अवयव है वो कारण रूप में है जिस प्रकार से घड़ा फल है मिट्टी का ऐसे यहां पर यह फल है आत्मभूत फलेना व्यक्ति ना अनुमित ये अवयों का स्वरूप है और ये अवयों का स्वरूप जो है फलेना व्यक्तना प्रकट फल से प्रकट रूपी अवयवी रूपी फल से अनुमिता जाना जाता है स्व अंजका स्व व्यंजकांजन प्रादुर्भवती स्व व्यंजकांजन प्रादुर्भवती अपने कारणों से यह प्रकट हुआ है अपने कारण रूपी अवयवों से ये एक प्रकट हुआ है अपने कारण रूपी सूक्ष्म भूतों से ये एकत्व प्रकट हुआ है इकाई के रूप में समक्ष आया है तभी जाकर के हम पदार्थों को देख पाते हैं जो इकाई के रूप में देखते हैं स्मरण रखिएगा संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं वो एकाई के रूप में देखते हैं एकत्व के रूप में देखते हैं जो इकाई के रूप में नहीं है उसको हम देख नहीं पाते हैं इंद्रियों से सब कुछ इकाई के रूप में देखते हैं घड़े को इकाई के रूप में देखते हैं स्पष्ट है लेकिन घड़े के जो कारण है मिट्टी मिट्टी का एक कण है जिसको मिट्टी के एक कण को जो देख रहे हैं वो भी इकाई के रूप में है एकत्व के रूप में है क्योंकि उस मिट्टी के एक कण में भी अनेक सूक्ष्म अवयव है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं जो भी इंद्रियों से दृष्टिगोचर होते हैं वो सब के सब इकाई के रूप में हैं, अवयव के रूप में नहीं हैं। जो अवयव के रूप में दिख रहा है वो किसी अपेक्षा से घड़े की अपेक्षा से वो अवयव है लेकिन अपने आप में वह अवयवी है अपने आप में वो एक हैं और जो भी दृष्टिगोचर में आने वाला एक है वो अवयवी है यानी अनेक अवयवों का एक संघात रूप है संस्थान विशेष है इस बात को समझना है यानी जिस किसी भी पदार्थ को हम अपनी इंद्रियों से अनुभव अनुभव करते हैं अनुभूति करते हैं वो एक के रूप में इकाई के रूप में अनुभव करते हैं जिसको एक अवयव कहते हैं जैसे मिट्टी का एक कण वो भी एक के रूप में इकाई के रूप में है उसके भी बहुत सारे अवयव हैं। बस इतना ही समझना है इस बात को तो यहां पर कहा जा रहा है जब किसी भी वस्तु को हम देखते हैं बाहर इंद्रियों के माध्यम से वो अवयवी के रूप में एकाई के रूप में एकत्व के रूप में हमें दृष्टिगोचर होता है और समाधि में भी पंचमाभूतों का जब दर्शन करते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनका जो दर्शन होता है साक्षात्कार होता है ये भी एक अवयवी के रूप में एक के रूप में इकाई के रूप में ही हमें समाधि में प्रत्यक्ष होते हैं जैसे बाहर इंद्रियों के माध्यम से होते हैं और समाधि में मन के माध्यम से होते हैं और वहां पर भी इकाई के रूप में होते हैं जिस पृथ्वी तत्व का दर्शन समाधि में करते हैं जो सूक्ष्म में है इन इंद्रियों से दृष्टिगोचर में नहीं आता है उसको समाधि में बैठ करके जब उसका साक्षात्कार योगी करता है उस पृथ्वी तत्व का एक का जो हमें बोध होता है वो भी एक अवयवी के रूप में इकाई के रूप में एकत्व के रूप में होता है क्योंकि उसके भी बहुत सारे अवयव होते हैं उसके भी कारण होते हैं उन्हीं कारणों को यहां पर भूत सूक्ष्म शब्द से स्पष्ट किया है इस बात को हमें समझना है अनुभव करना है इसलिए कहा है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे जो ब्रह्मांड में जो संसार में जिस किसी इकाई को एक पदार्थ को एक वस्तु को हम इंद्रियों से देखते हैं वैसे ही अंदर शरीर के अंदर समाधिस्त होकर के जिन पदार्थों का दर्शन साक्षात्कार करते हैं उन पदार्थों में जो पहला तत्व है पृथ्वी तत्व पंचमा भूतों का पहला तत्व वो जो पृथ्वी तत्व है जिसका साक्षात्कार होता है वो भी इकाई के रूप में एक के रूप में दृष्टिगोचर होता है इसी बात को लेकर के यहां पर स्पष्ट किया है महर्षि वेदव्यास कहते हैं धर्मांतर से कपालादेर उदय च तिरो भवती धर्मांतर से कपालादेह उदय च तिरोती जब एक, एक के रूप में इकाई के रूप में जिस वस्तु को देख रहे हैं जैसे एक घड़े के रूप में देख रहे हैं जब वो एक घड़ा नहीं रहता है कपाल आदे हृदय जब कपाल के टीकरे के रूप में टुकड़ों के रूप में जब वो बिखर जाता है टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं घड़े के उस स्थिति में दूसरा धर्म आया यहां पर पहले एकत्व धर्म था एक घड़े के रूप में था अब कपाल हो जाए उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए तो अब अवयव रूपी धर्म उसमें आ जाता ये अवयव है अवयव रूपी धर्म वहां पर उत्पन्न होता है और एकत्व रूपी धर्म तिरोभवती वो नष्ट हो जाता है हट जाता है और जो एक के रूप में एकत्व के रूप में है स सऐषा धर्मो अवयवी इति इति्य स ऐसा धर्मः वह जो एक रूप में हमारे समक्ष आया है एक के रूप में जो प्रकट हो रहा है चाहे बाहर प्रकट हो रहा है चाहे वो समाधि में प्रकट हो रहा है जो एक है जिसमें एकत्व तो है सऐष धर्म वह ये जो धर्म है एक के रूप में अवयवी इति इति्यते उसी को अवयवी कहते हैं उसी को अवयवी कहते हैं अवयव और अवयवी अवयव अलग अलग होते हैं और अवयवी एक होता है एक वस्तु को एक पदार्थ को अवयवी कहा है और उसके टुकड़ों को उसके अलग अलग पार्ट्स को अवयव कहा है तो अवयव और अवयवी अवयव दिखते नहीं हैं और अवयवी दृष्टिगोचर में आते हैं ओ oh.